आज इक्कीस जनवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरियाणा आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसा कि हमने पहले निर्णय लिया था जनवरी के अंतिम गुरुवार से यानी अगले हफ्ते से काश्मीर शिव दर्शन के अति विशिष्ट ग्रंथ विज्ञान भैरव का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले पिछले दो महीने से हम प्रतिपिज्ञा पढ़ रहे थे जो काश्मीर शिव दर्शन को समझने के लिए मूल आवश्यकता है प्रतिपिज्ञा में हमने पढ़ा शिव शक्ति और निर्मित संसार बनाने के हेतु छत्तीस तत्व तो। उनका अपना क्या स्वरूप है उन तत्वों का शिव शक्ति का क्या स्वरूप है और वो संसार बनाने की क्रिया में किस तरह पंचकृत्य करते हैं योगी उस आवरोहण की विपरीत दिशा में आरोहण करते हुए परम शिव पद को प्राप्त करने का प्रयास करता है क्योंकि हम शिव ही हैं उससे विलग कुछ नहीं क्योंकि उससे विलग कुछ है ही नहीं तो हम चूँकि अपनी वास्तविक पहचान को भूल चुके हैं और उस भूलने के प्रति हमारी अपनी ही शक्ति अपनी ही इच्छा रही है कि संसार को खेल को चलाने के लिए हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाएं तो उस पहचान को पुनः प्राप्त करने का नाम ही प्रतिभिज्ञा है प्रतिभिज्ञा या जो हमें जानकारी थी जो हम भूल गए और हम उसे पुनः प्राप्त करते हैं। हम अपनी स्वरूपता को भूल गए इस विश्व की स्वरूपता को भूल गए और उस अज्ञान के उस अज्ञान के दौर में आपस में ही मित्रता मोह व्य मनस्य प्रतिस्पर्धा जैसे रिश्तों में बदले यह मात्र अज्ञान का परिणाम जब नावाजा ठंड लग रही सबको ये वास्तव में पुनर्ज्ञान है भूली हुई चीज का पुनर्ज्ञान है तो वो हमने पिछले दो महीनों में पढ़ा अति संक्षेप में कहें तो जो हमने पढ़ा प्रमाता क्या है प्रमात्र क्या है प्रमाता के साथ विभिन्न प्रकार क्या हैं शिव सृष्टि को बनाने से लेकर वापस अपने में समेटने तक पंचकृत्य करता है ये पंचकृत्य जारी रहता है हर स्तर पर शिव के स्तर पर जारी रहता है और जीव के स्तर पर भी पंचकृत्य जारी रहता है वो पांच क्रियाएं सतत करता है इस तरह हमने शिव के पंचकृत्य को पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि योगी की मूल भावना क्या है योग की मूल भावना वापस जुड़ने की जहाँ से हम अपने आप को कटा हुआ सा बिछड़ा हुआ सा महसूस करते हैं वह हमारी जड़ से हम कटे वैसे महसूस करते हैं ये कटा भाषा महसूस करना सत्य नहीं है ये एक अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करना ही प्रतिभिज्ञा है तो हमने प्रतिभिज्ञा में ये भी पढ़ा कि शिव का शक्ति का और 36 तत्वों का क्या स्वरूप है वो पंचकृतें कैसे करते हैं और हम क्या हैं हमारे इस ब्रह्मांड में क्या स्थिति है और हम कैसे उसको वापस शिवत्वता ले जा सकते हैं योगी के जो सर्वोच्च उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने हैं तो हमने पिछली बार अंतिम रूप से ये भी पढ़ा था कि चार विधियां बताती हैं कि उसका मध्य का कैसे विकास किया जाए वो भी हमने पिछली बार पढ़ा इस तरह से ये सारी आधारभूत हमारी जानकारी विज्ञान भैरव को पढ़ने में निश्चित काम आएंगे क्योंकि जब विज्ञान भैरव को पढ़ेंगे तो हमें कुछ बुरीभूत हमारी कॉन्सेप्ट्स या जो अवधारणाएं हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है दूसरी बात वैसे जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में जहां पर जरूरी होगा हम लोग आपस में फिर से उसका रेफरेंस लेकर चर्चा कर सकते हैं जब कोई पारिभाषिक शब्द आएगा जरूरत नहीं है क्या हम उसको इस मिनट में रख सकें इसलिए उस समय हम फिर से भी उसकी चर्चा करेंगे इसमें कोई परहेज नहीं शिव को इस शास्त्र में अकुल कहा गया है अकुल और मां को या शक्ति को कुल कहा गया मां का एक नाम है कुलवर्तम प्रकाशनी यानी माँ काली जिसका एक पर्यायवाची नाम है कुलवर्त्तम प्रकाशनी जिसका मतलब होता है कि वो अपना ही स्वरूप प्रकट कर देती है किसके लिए जो उससे प्रेम करता है जो उससे स्नेह करता है जो उसकी भक्ति करता है श्रद्धा से आराधना करता है उसके प्रति वो अपना स्वरूप प्रकट कर देती है शिव शक्ति में कोई अभेद नहीं अगर शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है तो शिव का स्वरूप प्रकट होगा ही अगर धूप प्रकट होती है तो सूर्य छिपके नहीं रह सकता अगर आपने धूप को पकड़ लिया तो सूर्य निश्चित रूप से पकड़ लिया अगर आपने रोशनी पकड़ ली तो निश्चित रूप से दिया पकड़ लिया इस तरह हमने शक्ति को शक्ति की आराधना से भी शिवत्वता की प्राप्ति होती है शिव की आराधना और शक्ति की आराधना ये भिन्न रास्ते नहीं हैं ये अपने आप में एक अभिन्नता लिए हुए हैं दूसरा एक कि हम उसको अकुल क्यों कहते हैं और इसको कुल क्यों कहते हैं कुल का मतलब होता है समस्त सृष्टि तो समस्त सृष्टि जो है वो शक्ति स्वरूप है समस्त शक्ति और समस्त सृष्टि दोनों में कोई भेद नहीं है तो परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति वही इस विश्व के रूप में हमको दिखाई देती है वो जीव और भिन्न प्रकार के समस्त जीव वनस्पतियां और सृष्टि का जो कुछ भी काल्पनिक या कल्पनीय दृष्टा या दृष्टि से ओझल जो कुछ भी है वो सब कुछ वही शक्ति है इसलिए उसको कुल कहते हैं कि वो समस्त को अपने आप में लिए हुए अपने भीतर समाया शिव को अकुल इसलिए कहा जाता है कि वो सब कुछ प्रकट करने के बाद भी उससे निर्लिप्त रहता है इसलिए इस शास्त्र में दो शब्द हैं विश्वोत्तर और विश्वमय शिव विश्वमय भी है क्योंकि समस्त विश्व उसी का प्रकट किया हुआ है उसी का अपना विकास है और उसी की अपनी अभिव्यक्ति है मैनिफेस्टेशन जिसको वो अपने आप का स्वयं का विकास है इसलिए वो विश्वमय है और वो विश्वोत्तीर्ण भी है क्योंकि वो उसके केंद्र में है विश्व का आधार है और वो विश्व से निर्लिप्त है विश्व में जितना भी भिन्नता आती जाती है वो अभिन्न बना रहता है यहां पर इस बात को समझने के लिए फिर हमारा वही डायग्राम काम में आता है एक केंद्र उससे निकलने वाले आरे और एक परिधि परिधि शक्ति है ये इसका विकास होता जाता है परिधियों के बाहर फिर परिधि परिधि के बाहर और परिधि दिखाई देती है केंद्र निर्लिप्त बना रहता वो परिधियों का विकास कितना भी होता चला जाए जैसे आज हमारे ब्रह्मांड का विकास अरबों खरबों प्रकाश वर्ष तक हो गया जहां प्रकाश को भी पहुंचने में अरबों साल लग जाए इतनी दूर तक चले लेकिन उसके बावजूद केंद्र शिव निर्लिप्त है क्योंकि कितनी भी दूर चली जाए शक्ति केंद्र से जुड़े बगैर कोई अस्तित्व नहीं दे सकता केंद्र से सदा जुड़ाव ही उसको अस्तित्व देता है चाहे वो कितनी भी दूर हो दो बिंदु आपस में कितनी भी दूर हों, लेकिन वो दोनों केंद्र से जुड़े हैं इसलिए वो अभिन्न है तो उस अभिन्नता में हमारी सत्य दृष्टि भिन्नता में हमारी असत्य दृष्टि जो भिन्नता है वो असत्य है क्योंकि वो कितनी भी दूर हों, हम ये नहीं कह सकते उनमें कोई रिश्ता नहीं है, वो दोनों एक ही केंद्र से जुड़े हैं और एक ही स्रोत उनको दोनों का अस्तित्व दे रहा है इसलिए दो बिंदु अरबों प्रकाशवर्ष दूर रह के भी एक ही श्रोत से जुड़े हैं इसलिए यह ब्रह्मांड एक यूनिट है न केवल ये संसार संसार एक छोटा शब्द है जिसमें हम मात्र इस धरती को ले सकते हैं पर यह तो इतने बड़े ब्रह्मांड में एक मटर के दाने जितना भी नहीं है कुल ब्रह्मांड जिसके बारे में हमारा एहसास बहुत मुश्किल से हम इसको ग्रहण कर पाते हैं कि इसकी विहंगमता का एहसास और इसी एहसास को जब हम विहंगमता से ग्रहण करते हैं तो हमारा हृदय एक रोमांच से भर जाता है और उसी रोमांच में हमारे हृदय में इसके रहस्य को जानने की तरफ पैदा होती इसी रहस्य के लिए लोग आसमान को निहारते हैं शांत बहते हुए जल को निहारते हैं निर्झर को निहारते हैं और जब इसकी विहंगमता का एहसास होता है तब हृदय इसके रहस्य को जानने के प्रति एक प्यास पैदा होती है। ये क्या है ऐसे ही प्यास ऋषियों को ही और उन्होंने अपनी अंतर चेतना में इसके रहस्यों को खोला जितने भी रहस्य हैं ब्रह्मांड के वो आपके रहस्य सारे रहस्य आपकी अंतर चेतना में निहित है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भीतर नहीं है आपकी अंतरात्मा के भीतर से ही ये समस्त शास्त्र उपजे हैं समस्त ज्ञान उपजे हैं आज हम अगर कहते हैं आप अगर थोड़ी देर अपन शांत चित्त होकर सोचें कि ये सारा ज्ञान आया कि शिव क्या है शक्ति क्या है ये योगी क्या है योग क्या है तो ये ज्ञान कहां से आया ये आया ऋषियों के अंतरात्मा से ये आपकी हमारी सबकी अंतरात्माएं इस ज्ञान को अपने में समेटे हुए लेकिन ऋषियों ने अंतरात्मा की आवाज को सुना अंतरमुखी होकर हम क्यों नहीं सुन पाते क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं हम संसार की आवाज अपने कानों से ज्यादा आसानी से सुन लेते हैं हमारे आंख के सामने क्या हो रहा है इसको बहुत आसानी से देख लेते हैं हमारे जीवन पर क्या रखा है उसकी आसानी से हम टिप्पणी कर देते हैं कि आज नमक ज्यादा हो गया इस तरह से जब हम हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना रखते हैं तो हम उस अंतरात्मा की उस महान विज्ञान को नकार देते हैं, भूल जाते हैं। उसके प्रति हमारी नजर होती ही नहीं इसलिए जो कुछ ज्ञान आया है वो सिवाय अंतरात्मा की कहीं और से नहीं आ सकता कहीं बाहर अंतरिक्ष से नहीं आ सकता क्योंकि जितनी भी श्रुति है जो हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि ये ज्ञान का चरम है वो समस्त उनके अंतरात्मा से पैदा हुआ है क्योंकि बाहर कोई स्रोत नहीं है जहाँ से ज्ञान आ सके समस्त श्रोत भीतर है अगर हमको ज्ञान के प्रति अपनी प्यास को बढ़ाना है अंतर्मुखी होना जरूरी है बाहर जो हो रहा है हम जितनी जागरूकता चपलता और तत्परता से बाहर देखते उतनी जागरूकता और तत्परता से अगर हम अपने भीतर देखें तो हमारी धीरे धीरे अंतर यात्रा शुरू हो जाती है और यही अंतर यात्रा उस ब्रह्मांड के केंद्र के तक ले जाती है। ब्रह्मांड का केंद्र हमारे अंदर है बाहर कहीं नहीं हम कभी कहेंगे इतना बड़ा चक्र इसका केंद्र इससे सब जुड़े हैं तो ये केंद्र है कहाँ अमेरिका में है ऑस्ट्रेलिया में है किधर है सूरज चांद सितारे कहाँ है बाहर कहीं नहीं है ये केंद्र हमारे अपने अस्तित्व के भीतर है इसलिए ऋषि लोग कहते हैं मध्य का विकास करो क्योंकि हमारे भीतर के भीतर के भीतर ये केंद्र है हम जो कहते हैं शरीर शरीर के भीतर हमारा मांस मज्जा रुधिर है उसके भीतर हमारी हड्डियां हैं उसके भी भीतर उसके भी भीतर हमारा मन मस्तिष्क विद्या बुद्धि ज्ञान और भी अंदर जो हमारे अपने अस्तित्व को हम जो कह सकते हैं मैं कह सकते हैं वो सबसे अंदर का हमारा जो अस्तित्व है वही इस ब्रह्मांड का केंद्र है और फिर जब हम ब्रह्मांड के केंद्र से अगर देखें तो सारा संसार समस्त किरणें जो किसी भी दिशा में जा रही हों वो हमारे अपने से निकलते दिखाई देते हैं इसलिए ब्रह्मांड चाहे हमारा अपना ही प्रतिबिंब है जो हम ब्रह्मांड में हमको दिखाई देता है हमारी अंतर चेतना का प्रतिबिंब है क्योंकि केंद्र हम हैं तो हमारा ही तो प्रतिबिंब होगा जो ब्रह्मांड में हम देख रहे हमने अपने ही चेतना से इस ब्रह्मांड को रचा और उसी में हम इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं इसलिए हमारे से विलग कुछ ही नहीं उस केंद्र को ढूंढना है तो आपने भीतर मिलेगा। अब भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए हम विज्ञान भेरव पड़ेंगे उसमें हमारी अंतर यात्रा शुरू करनी है अब तक हम थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देते थे पाठ पर ज्यादा ध्यान देते थे शुरू सूत्र में दोनों चीजें हैं ज्ञान भी है और उसका प्रायोगिक स्तर पर उसका उपयोग कैसे प्रैक्टिकली यूज करें उस चीज को लेकिन यहां पर ज्ञान कम है प्रयोग ज्यादा है विज्ञान तो भैरव में यह नहीं बताया गया कि ये ऐसा क्यों बल्कि कह ऐसा क्या क्यों मात्र आपकी जिज्ञासा शांत कर सकता है लेकिन क्या आपको सत्य से रूबरू करा सकता है क्योंकि मात्र जिज्ञासा आपको अंतिम बिंदु तक नहीं ले जा सकती जिज्ञासा से यात्रा आरंभ हो सकती है लेकिन अंतिम बिंदु तक जाने के लिए उसको जानना जरूरी है और उसको जानने के लिए करना जरूरी है तो अब हम जो अगले हफ्ते से पढ़ेंगे विज्ञान भैरव अगले गुरुवार से उसमें हम अब अपनी अंतर यात्रा को चालू करने की प्रयास करेंगे उसकी हमारी जो आरंभिक अरहता होती है हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो आश्रम में आते हैं चलो ठीक है मनोरंजन हो जाता है घूम फिर आते हैं लेकिन इससे अलग हटके अगर हमारे जीवन में वास्तव में कुछ ऐसा परिवर्तन आए जिससे हमारे अंदर एक चट्टान जैसी स्थिरता आ जाए समस्त परिस्थितियों को देखकर एक स्थिर चित्तता हमारी कोई छीन नहीं सके एक आनंद ऐसा हो जिस आनंद में कोई सेंध नहीं लगा सके तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ हम इस आश्रम के निर्माण के उद्देश्य को जस्टिफाई कर सकें उसके साथ हम न्याय कर सकें तो इसका उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई लेक्चरर बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं और लोगों को फिर इसका खाली लेक्चर दें वर इसका मूल उद्देश्य है कि हम आत्मोन्नति करें लोगों के प्रति जो हमारी जवाबदारी हम उसका तभी ठीक से निर्वाह कर सकते हैं जो हम अपने प्रति जवाबदारी का पहला निर्वाह करें अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो बाकी सब बात बकवास है अब हम ये प्रयास करेंगे अगले हफ्ते से कि जो जो हम धारणाएं यहां पर हम व्याख्यात करें बातें करें जिसके बारे में चर्चा करें उन उन धारणाओं पर शांत चित्त मनन करें अगर संभव हो तो हम उनको नोट्स बना लें कागज पेन ले या डायरी पेन ले क्या है, पर उसके नोट्स बना लें क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एक बार श्रवण करके स्मरण में नहीं कर सकते इसके लिए अगर हम नोट्स कुछ होंगे उनको फिर से जब पढ़ेंगे तो उन विधियों के प्रति हम और अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकें उन विधियों का प्रयोग करेंगे इन विधियों का प्रयोग शांत मन शांत चित्त से ही संभव है क्योंकि ये यात्रा भीतर की यात्रा है जितने विज्ञान के प्रयोग होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं आसमान पर क्या हो रहा है चांद पर क्या हो रहा है अंतरिक्ष में क्या हो रहा है संसार में क्या हो रहा है ये सारे विज्ञान के प्रयोग हमारे बाहर के प्रयोग लेकिन ये विज्ञान भैरव का प्रयोग है ये भी विज्ञान है लेकिन भैरव कहाँ है भैरव उसी केंद्र का नाम है जिस केंद्र से सृष्टि निकली है इसलिए इस विज्ञान के प्रयोग हमारे भीतर होंगे सारे जो हमारा जो सांसारिक विज्ञान है इसके प्रयोग हमारे चमड़ी के बाहर होते हैं इसके सारे प्रयोग हमारे भीतर होंगे इसलिए सबसे बड़ी अरहता जिसके अभी अपन बात कर रहे थे वो है अंतर्मुखी होना जो गुरुदेव ने हमको यही बात इस मामले में बताई कि जब विज्ञान भेरो पढ़ो तो एक विशिष्ट चर्चा रखो और समझो इस बात को कि अंतर्मुखी होना हम सब सीखें अंतर्मुखी होने का क्या मतलब अंतर्मुखी होने के लिए कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं छोटी छोटी, है। छोटी, -छोटी विधियाँ क्योंकि एकाएक हम किसी को कहें अंतर्मुखी हो जाओ तो अंतर्मुखी होना आसान नहीं इसलिए आसान नहीं है कि हम हजारों जन्मों से बहिर्मुखी बने हुए हैं हमारी आंखें लगातार देखती हैं कि कौन पसंद की चीज दिख रही है कौन नापसंद की चीज दिख रही है कौन दुश्मन आ रहा है कि कौन दोस्त आ रहा है हमारी आंखें इसी को देखने के लिए आदि हो चुकी जिबान चखने की आदि हो चुकी कि आज भोजन कैसा बना है आज भोजन में नमक ज्यादा है शक्कर कम है जल गया है कच्चा है पहले से बहुत अच्छा बना है हमारे हर इंद्रियों की ऐसी आदत पड़ चुकी है ये सभी इंद्रिया बिगड़ चुकी है हमारी। बिगड़ हैं हमारी घोड़े बिगड़ गए हैं रथ को गलत रास्ते पे खींच के ले जा रहे हैं इन समस्त घोड़ों को अगर ठीक करना है तो इन पर हमारी लगाम कसना जरूरी है और ये लगाम हमारी बुद्धि से ही कसी जा सकती है क्योंकि बुद्धि सारथी है इस रथ की जैसा कठोपनिषद में कहा गया है कि शरीर रथ है और बुद्धि इसकी लगाम है और ये इंद्रियाँ इसके घोड़े हैं इन पर नियंत्रण करने का सबसे पहले प्रयास करें अब उस प्रयास का भी आरंभ कैसे करें गुरुदेव उसके बड़ी छोटी छोटी बातें बताते हैं कि तो बहुत बड़ी बातों से नहीं होता आरंभ हमेशा छोटी से बात से होता बच्चे की पढ़ाई अ से चालू होती एक कोई कहानी से चालू नहीं होती इसलिए हम छोटे से प्रयास करें सबसे पहले तो प्रयास पहला प्रयास ही होता है हम सांसारिक जीवन में कम शब्दों का उपयोग करें अगर हमारे को कोई बात छोटे से शब्दों में सांसारिक बात की बात हो रही क्या होता है कि जब हम सांसारिक बात करते हैं जैसे हम हमारा कोई रिश्तेदार आया घर में हालचाल की रिपोर्ट पूछ रहा है कोई या कोई आया उसने व्यापार के बारे में बात करी तो ऐसे व्यावसायिक या सांसारिक रिश्तों में हम कम शब्दों का उपयोग करें हमारे गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे टेलीग्राफिक लैंग्वेज डेवलप करना ये पहला उनका सीख है उनकी कि टेलीग्राफिक लैंग्वेज डेवलप करो संसार की बातों को तुम कितना भी विस्तार दोगे तुम्हारे परमार्थ में कोई काम नहीं आएगी खूब विस्तार से वर्णन करो व्यापार का व्यवसाय का सौंदर्य का आपके घर के मकान की डिजाइन का कि आप नई कार लाए उसके बारे में कितनी भी विस्तार से वर्णन करो परमार्थत वो व्यर्थ जाएगी इसीलिए एक यहां पर हमारे पास एक किताब रखी है उसमें हिंदु संसार के दस महापाप के बारे में लिखा है उसमें एक लिखा है अनावश्यक प्रलाप बिना बात की चर्चा असंबद्ध प्रलाप तो असंबद्ध प्रलाप होता है जहाँ गप लगाना ज़्यादा बोलना तो सबसे पहले हमको लगाम लगाना पड़ेगी हमारी जबान पर ये सबसे पहली वो इंद्री है जो बिगड़ती है सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई इंद्री यही है स्वाद के मामले में भी बिगड़ी हुई है बोलने के मामले में भी बिगड़ी हुई है ये बोलने में भी कभी परहेज नहीं रखती लोगों के दिलों को चीर देती है और जब खाने में भी परहेज नहीं रखती तो ये शरीर को भी चीर देती इस शरीर की भी सत्यानाश कर देती तो दो बातें हैं कि कम बोलें आवश्यक बात बोलें ये मेरी आप सब से विनती है मैं आप सब मेरे से जुड़े बुजुर्ग लोग हैं आप सब से मैं आपसे यही विनती करूंगा कि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें कि हमारी भाषा संयत हो कम बोलें और जितनी कम से कम शब्दों में बात की जा सके वो करें ये क्यों कर रहे हम अंतरमुखी होने के दिशा में प्रयास क्योंकि जब हम विज्ञान भैरव पढ़ेंगे कोई सी भी 112 सौ बारह निकल जाएंगी और हमको लगेगा हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आया पूरी 112 धारणाएं बाहर निकल जाएंगी और वो शो बोलते हैं कि फिर आप किसी दूसरी दुनिया के आदमी हों इस दुनिया के काम के लिए क्योंकि सभी धारणाएं तुम में से एक भी पसंद नहीं आई तुम्हारे को मतलब ये है कि एक गुच्छे में हर ताले की चाबी है और एक ताला किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा मतलब तुम्हारी ताले में ही जंग चढ़ा हुआ है खुल ही नहीं सकता वो गांठ ऐसी है जो खुलना संभव ही नहीं है तो ये तब हो पाएगा कि जब हम अंतर्मुखी हों क्योंकि ये सारे प्रयोग विज्ञान भैरों के अंतर्मुख होने के प्रयोग हैं तो सबसे पहली बात कम बोले और वो बोले जो आवश्यक थी आश्रम की बात नहीं कह रहे घर परिवार ऑफिस दुकान व्यवसाय रिश्तेदारी इन सब में अच्छा श्रोता बने वक्ता तो हम बहुत अच्छे बन जाते जब हम कोई बात बोलता है तो उसकी बात पूरी नहीं होती उसके पहले अपनी बात टांग लेते उसके ऊपर सामने वाला जैसे बोलता है अरे यार देखो अभी हमारे घर पिताजी बहुत बीमार है यार मेरे भी पिताजी बहुत बीमार हैं मतलब उसकी बात पूरी हुई नहीं उसके पहले हमने अपनी बात टांग दी क्यों कि हम श्रोता अच्छे नहीं बन पाते वक्ता बन जाते हैं अच्छे श्रोता नहीं बन पाते तो अच्छे श्रोता होना अंतर्मुखी होने का एक बहुत बड़ा उपाय है तो कम शब्द टेलीग्राफिक लैंग्वेज संयत और कम बातें और दूसरा अच्छा श्रोता होना जहाँ पर हम किसी की बात उसका रेचन पूरा होने तक सुन ले अगर वो आपका अपना मित्र है तो आप उसकी बात उसके हृदय के अंतिम छोर तक उसकी उल्टी हो जानी तो उसको जितना कहना है कह लेने दो सारी बात सुन ले तो अच्छा श्रोता होना एक बहुत बड़े सद्गुण है तीसरी बात कि हम विशेषणों का उपयोग कम करें विशेषणों का उपयोग हम करते हैं आज दाल ऐसी बनी जो कभी खाई नहीं जिंदगी में ये हमारी अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य है ना इसमें विशेषणों की माला जड़ दी अपन ने इस प्रकार की बातें करना किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शोभाप्रद नहीं है न ये आपके व्यक्तित्व को निखारती हमारे व्यक्तित्व को एक संयत भाषा निखारती है जहां पर कि अतिशय के लिए कोई जगह नहीं है जो भी उक्ति हो वो संयत उक्ति हो अतिशय उक्ति ना हो इसलिए गुरुदेव कहते हैं बुरा ही मत करो तारीफ भी मत करो दोनों से बचो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलो है तारीफ करना ही है तो शिव की करो अन्यथा करो ही मत बुराई करने की कहीं जगह नहीं क्योंकि सब कुछ शिव है इसलिए बुराई किसकी करोगे इसलिए बुराई करो मत तो इसलिए इस महापाप से बचो किसी की बुराई कर रहे हैं किसी की तारीफ कर रहे हैं तो कम शब्द बोलें अच्छे श्रोता बने और अतिशयोक्तियों का उपयोग न करें जैसे कोई है सुंदर तो इतना सुंदर है कि हम उसकी तुलना करने पड़ जाते हैं किसी से ये सब चीज़ें आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्जित है वर्जित इसलिए नहीं कि हम विधि निषेध का अध्ययन कर रहे हैं जैसे विधि निषेध में होता है नहाए ऐसा मत करो नहाए शिवजी की पूजा मत करो है ना कि अगर आपको घर में सूतक है तो परमेश्वर की पूजा मत करो विधि निषेध की बात नहीं है सर्वोच्च की आराधना में विधि निषेध नहीं है क्यों नहीं है क्यों जितने विधि निषेध हैं बाहर हैं शरीर के बाहर हैं हम जितनी विधियां और विधि यानी विधेयता ऐसा करना चाहिए और जितने निषेध कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये दोनों चीजें हमारे शरीर के बाहर की बात है स्नान शरीर के बाहर है मंदिर जाना शरीर के बाहर है किसी विशेष तिथि तीज त्यौहार पर ऐसा न करना या ऐसा करना भी हमारे शरीर के बाहर की बात है जहां तक त्रिक दर्शन का सवाल है बाहर की कोई बात ही नहीं है जो बात है भैरव की बात है भीतर की बात है केंद्र की बात है अंतर यात्रा की बात है इसलिए यहां पर कोई विधि निषेध नहीं है फिर हम किन्नी बातों का निषेध क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको बाहर की यात्रा का निषेध करना है भीतर की यात्रा का निषेध नहीं करना है इसलिए ये निषेध नहीं है हम ऐसा नहीं समझें कि अतिशयोक्ति का प्रयोग न करना निषेध है सचमुच में तो अंतर यात्रा के आरंभ करने के लिए यात्रा की दिशा बदलने का तरीका है हमको यात्रा की दिशा बदलना है बाहर से हमारी आंखें बाहर खुली हों, लेकिन उसका लक्ष्य भीतर हो कान बाहर सुने लेकिन लक्ष्य वो नाद हो बाहर हाथ स्पर्श करें पैर स्पर्श करें लेकिन उसका आनंद जहां हम महसूस करते हैं उस आनंद की तरफ हमारा एहसास हो क्योंकि स्पर्श का आनंद हो चाहे दृष्टि का आनंद हो चाहे स्वाद का आनंद हो हर आनंद का एक केंद्र है और वही है भैरव हमको उसी की बात करना है उसी की बात सोचना है इसलिए हमारी बाहरी यात्रा का एक हद तक निषेध करना जरूरी है क्योंकि हमको अंतर यात्रा शुरू करनी है। बाहर की यात्रा से कोई परहेज नहीं लेकिन जब हम इतने प्रवीण हो जाएंगे कि हमको बाहर भी शिवमयता दिखाई देगी हमारे अंतर के भेरों का विकास प्रकाश दिखाई देगा उस स्थिति का नाम है क्रमुद्रा जब हम क्रम मुद्रा तक पहुंच जाते हैं फिर बाहरी निषेध कुछ भी बाहर कोई निषेध नहीं कि बाहर भी शिव है भीतर भी शिव है अब भीतर क्या झाकना बाहर क्या झाकना हमारी अंतर यात्रा जब पूर्ण हो जाती है तो उस पूर्णता में हमारे हृदय के अंतर से अंतर के अंदर से ही प्रकाश निकलता है जो पूरा विश्व बनाता उस समय यह छोटा सा निषेध भी विलीन हो जाएगा आरंभिक रूप से यह निषेध इसलिए कि हम अपनी अंतर यात्रा को वहां से शुरू कर सके जहां हम आज खड़े हैं आज हम जहां खड़े हैं पूरी तरह एक्सट्रो हैं, है बहिर्मुख हैं। हम मात्र आंख बाहर देख रहे हैं कान बाहर सुन रहे जीवान बाहर जा रहे इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले कम बोलो तो अंदर की आवाज सुने देगी विशेषणों का उपयोग मत करो क्योंकि अतिशयोक्ति सांसारिकता है और हमको सांसारिकता में खींच के ले जाते तारीफ बुराई ये भी हमारी आदत है ऐसा नहीं मुझ में नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें बिल्कुल ये बुराई नहीं सब में है हमें हमको अब से ये प्रयास करना है कि इन जब भी हम किसी की तारीफ करें जब हम बुराई करें अंदर से एक आवाज़ दे दे रुक जाओ शायद हम गलत रास्ते अगर ये हम करेंगे तो हमारी अंतर्यास्त्रा आरम्भ आसानी से हो जाएगी नहीं तो फिर वही 112 सौ का गणित ऊपर से निकल जाएगा इसलिए कम बोलना विशेषणों का उपयोग कम से कम करना तारीफ बुराई से बचना अच्छे श्रोता बनना ये हमारे आरंभिक टिप्स है जो गुरुदेव ने अभी पिछली कुछ यात्राओं ने हमको दिए उनको बताया कि हमको विज्ञान भैरव पढ़ना है तो उन्होंने उसके विज्ञान भैरव बोले बाहर का विज्ञान ही है जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई प्रयोग कर रहे हो ये किसी मशीन से प्रयोग कर रहे हो वरना यह अंदर का विज्ञान है भैरों का विज्ञान है जो हमारे केंद्र को खोजता है जो हम कितनी बार जब शिव सूत्र पड़ा उस केंद्र की बात करता है केंद्र है जहां सब कुछ जुड़ा है उससे आ रहे निकल रहे हैं जो सब कुछ है। एक विचार भी एक आ रहा है और एक व्यक्ति भी एक आ रहा है और एक जंतु भी आ रहा है और एक कण भी एक कंकर भी उसका एक किरण है उसकी और उसकी परिधि की कोई सीमा नहीं है क्योंकि हर परिधि पोचते पोछते नई परिधि दिखाई देने लगती है और यही हमको खींच के ले जाती है संसार की दिशा में हम परिधियों की यात्रा करते हैं और परिधियों से परिधियों पर चलते चले जाते हैं वो हमारी रागमय यात्रा होती है उस यात्रा का कोई अंत नहीं क्योंकि हमारा बाहर हम कहते हैं कि, कि किसी को हमने देखा बहुत सुंदर है पर वो परम सुंदर अंतिम सुंदर नहीं है कि इससे सुंदर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता हम वो धनवान है लेकिन वो अंतिम रूप से धनवान नहीं है कि उससे ज़्यादा धनवान कोई हो ही नहीं सकता इसलिए बाहर की यात्रा का कोई अंत नहीं और वो जितनी बाहर की यात्रा होगी हमारे के केंद्र से दूर लेते चली जाएगी लेकिन जिस दिन हमने अंदर की यात्रा शुरू कर दी तो वही शक्ति जो हमारी बाहर की तरफ ले जाती है जैसे स्पर्श से एक एहसास होता है दृष्टि से एक एहसास होता है स्वाद से एक एहसास संगीत से एक एहसास होता है वो एहसास एक शक्ति है जो संसार में भी खिस सकती है अगर आपकी अंतर यात्रा है तो वही शक्ति आपको केंद्र में भी ले जा सकती इसीलिए आरंभ में शाक्त तो उपाय है शक्ति को हम पहचाने वो जो शक्ति हमको बाहर खींच के ले जा रही है वही शक्ति आपकी अंतर यात्रा में आपका पेट्रोल का काम करेगी वही शक्ति वो अंतर यात्रा में आपको ईंधन देगी जो आपको अंदर ले जाएगी तो अंतर यात्रा आरंभ करने के हमारी जो अब संकल्प है कि हम अगले हफ्ते से अंतर यात्रा शुरू करें उस अंतरयात्रा में एक गंभीर साधक बने न केवल यहाँ वरन इस आश्रम से बाहर जाने के बाद भी हमारी वो गंभीरता बनी रहे गंभीरता का ये मतलब नहीं है कि हम हास्य बोध से दूर हो जाएं। गंभीरता का ये मतलब भी नहीं है कि लोग हमें खूसट कहने लगे गंभीरता का ये मतलब है कि हम इस जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं, इस जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीर हो जाएं। हम देखें कई बार हम कितनी भी बुराई भलाई कुछ भी कर लेते हैं आखिर में क्या मिलता है क्या नतीजा हमने चलो किसी की बहुत बुराई कर ली उसका क्या बिगड़ गया सचमुच में क्रोध भी करने का क्या मायना क्रोध के बारे में एक विद्वान ने बड़ा अच्छी बात कही है कि क्रोध वो क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे की गलती की सजा हम भुगतते गलती कोई दूसरा करता है और उसकी सजा हम भुगतते हमको क्रोध आ गया तो जिस पर आया उसका क्या बिगड़ गया बिगड़ा तो उसका जिसने क्रोध किया इसलिए मन को जहां तक बने संयत बनाने का प्रयास करें यह सब प्रयास उस अंतरयात्रा के आरंभिक अर्थताएं बढ़ाएंगे हम जानते हैं कि क्षणभर में ये प्रयास सफल नहीं हो जाएंगे आज हम करेंगे भूल जाएंगे किसी की बुराई भलाई में पड़ जाएंगे किसी की तारीफ करने बैठ जाएंगे, कहीं जब खूब लंबा चौड़ा वर्ण, वर्णन करने बैठ जाएंगे लेकिन फिर कहीं ना कहीं से भीतर से आवाज आएगी रुको अपने ये यात्रा को उल्टी दिशा कर दो अंदर की तरफ जाने दो कहीं ना कहीं तो होगा अगर हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि हमको अंतर यात्रा करनी है और अंतर यात्रा ऐसे ही शुरू होगी अब हम, हम सोच लें कि अंतरयात्रा शुरू करने के लिए कोई स्पेशल मुहूर्त निकालेंगे डेट निकालेंगे कि बस उस दिन से अंतर यात्रा शुरू तो ऐसे कैसे कर लेंगे क्योंकि इसको शुरू करने के लिए हमको अपने आप अप को बदलना पड़ेगा सचमुच में परमेश्वर इतना सरल है इतना सरल है कि अद्वैत से सरल कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता न चुम्बालिस उपचार हैं इसके ना चौसठ उपचार न पंच उपचार एक उपचार विधि ये शून्य उपचार विधि बाहरी तो उपचारों की कोई गिनती नहीं है अनगिनत उपचार और हर उपचार के पीछे श्रम है हर उपचार के पीछे आपको समय धन श्रम सब कुछ दान करना लेकिन ये कैसी यात्रा है जहाँ पर इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती और बाहरी जितनी भी विधियाँ हैं गुरुदेव कहते हैं वो इस अंतर यात्रा के आरंभिक सोपान हैं अब उस अंतर यात्रा को अगर आरंभ ही ना करें तो जितनी बाहरी विधियाँ हैं वो बाहरी विधियां निष्फल हो जाती ये तो एक ऐसा होता है कि एक किसान ने बीज बोए निंदाई करी पानी डाला खाद डाली और फसल आई तो काटने ही नहीं गया सो गया घर जाके कि बस मेरा काम हो गया तो फिर इतनी मेहनत करी ही क्यों गुरुदेव कहते हैं जितने बाहव्य क्रियाएं हैं वो उस अंतर यात्रा के आरंभिक सोपान है जब हम उन बाह्य क्रियाओं को करते हुए उसके अंतिम उद्देश्य संसार से विमुखता को भूल जाता तो हमारी अंतरयात्रा कैसे शुरू होगी अंतरयात्रा तभी शुरू होगी जब हमारे बाहरी जितने क्रियाकलाप हैं चाहे वो चाहे हम यज्ञ के रूप में करें पूजा के रूप में करें जप के रूप में करें तीर्थों के रूप में करें तीर्थ यात्राओं के रूप में या पवित्र नदियों में स्नान करें पवित्र स्थानों का भ्रमण करें संतों से मिलें इन सब से एक योग्यता पैदा होती है और वो योग्यता है आपकी अंतर यात्रा की आप भीतर यात्रा करने के लिए योग्य बन जाते लेकिन अगर हमको उस भीतर यात्रा को करना ही नहीं है तो फिर फसल काटना ही नहीं तुमको तुमने जो कुछ किया वो निरर्थक गया उसका अर्थहीनता आपको शापित कर देती उस शाप के परिणाम से अगले जन्म में आप अहंकारी धनी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते हो और उससे जीवन में और केंद्र से दूर चले जाता वहां आपका अहंकार आपकी प्रतिष्ठा आपका मान सम्मान लोग चारों तरफ आपके घूम फिर रहे हैं आपका भजन पूजन हो रहा है उस परिस्थिति में आप अपनी जीवन यात्रा में उद्देश्यों से और दूर चले जाते इसलिए हमको सबसे पहले अपनी अंतरयात्रा पर ध्यान देना जरूरी है कि हमने अब तक जो कुछ कर्म किए हैं अब हमारे यहाँ आश्रम के तो हमको मालूम है कि एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू इस विश्व को देखता है दूसरी एक हमारी प्रार्थना जो गुरुदेव ने मुझे बताया कि तुम प्रतिदिन अपने इष्ट देव से करो और वो प्रार्थना है कि हे परमेश्वर मैंने आपके पहले कितने ही जन्मों में अगर कोई एक भी पुण्य कर्म करा हो और जिसका फल अभी तक तूने मुझे ना दिया तो उस पुण्य कर्म के बदले मेरी अंतर यात्रा शुरू करवा दे तो यही प्रार्थना इस जीवन को सार्थकता दे सकती यही कार्य जीवन को सार्थक दे सकते क्योंकि अगर हमारा कोई एक पुण्य भी बचा है अभी जो भगवान अभी हमको सुफल देने से बचा है कि अभी तक शायद किसी और रूप में भी मिल जाए धनवान बन जाए सुंदर बन जाए खूब प्रतिष्ठित बन जाए तो वो छोड़ देना वो मत देना उसके बजाय मेरी अंतरयात्रा शुरू करता दे अगर मेरी अंतरयात्रा शुरू हो जाएगी तो मेरा पुण्य सार्थक हो जाए पुण्य बुरा नहीं है लेकिन पुण्य के फल बुरे हैं क्योंकि मैंने कई बार पुण्य किए होंगे प्रभु लेकिन उनको पुण्य की भावना से किया होगा ये मेरी भूल थी पुण्य को पुण्य की भावना से करना भूल पुण्य को प्रेम की भावना से करना पुण्य नहीं भूल नहीं है पुण्य को प्रेम की भावना से करने के बजाय हम पुण्य को पुण्य की भावना से करते जैसे किसी गरीब को जो मान लो सड़क पर सोया है एक कंबल दे देना बुरा नहीं है लेकिन पुण्य की भावना से देना बुरा है क्योंकि तुमने जब उसको पुण्य की भावना से दिया फल की कामना करी उस समय वो पुण्य का फल आपको प्रतिष्ठा सौंदर्य बुद्धि अहंकार धन सब कुछ दे सकता है लेकिन परमेश्वर अगर मैंने कोई भी काम पुण्य की भावना से भी किया हो तो मुझे क्षमा करना और मेरा उस पुण्य का प्रतिफल मुझे उस अंतर यात्रा के रूप में दे देना जो मैं इसी जीवन में आरंभ कर आरंभ करने के बाद अंदर जो भैरव बैठा है वही आपको खींच लेगा वही आपको भीतर बुला लेगा उसके लिए आपको फिर इस जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपका जीवन इस यात्रा अंतरयात्रा के बीच में समाप्त हो जाता है तो भी ये यात्रा जारी रहेगी अगले जन्म में आज हम देख रहे हैं ना कई उम्र के लोग कम उम्र के और ज्यादा उम्र के लोग लेकिन अगर हमने अंतरयात्रा जारी कर ली तो यह उम्र कोई बाधक नहीं ये तो ऐसा है कि गोल चक्र में कौन जो आगे है वही सबसे पीछे भी हो सकता है एक गोल गोल चक्र में घूम रहे हैं इस चक्र में जो केंद्र की के ओर उम्मो हो गया वो उस चक्र को घे छोड़ते हुए वापस केंद्र में चला आगे पीछे उम्र का कोई बंधन नहीं है इसमें अगर हम इस जीवन में अपनी अंतर यात्रा आरम्भ करते हैं और बीच में जीवन समाप्त भी हो जाता है तो कम उम्र में हम उस यात्रा को फिर से पकड़ हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएंगी जिसमें हम बला धकेल दिए जाएंगे उस अंतरयात्रा में ये कृष्ण ने भी गीता में वादा किया कि वो अंतरयात्रा तुम्हारी जा रही जब तुम किसी श्रीमान के घर पैदा होंगे और अगर तुम योगचित्त हो तो किसी योगी के परिवार में पैदा होंगे और तुम्हारी वो अंतरयात्रा उसी तरह चालू रहेगी अब मैं आप सबसे एक और विनती करता हूं कि अगर यहाँ पर जो बात हम करते हैं उसमें दो बात हो सकती है एक तो हृदय में कोई प्रश्न हो तो हम उसके लिए थोड़ा बहुत समय ऐसा रखेंगे जब हम अपन उत्तर कर सकें मैं जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर दे सकूँ लेकिन आज हमारे पास ऐसे लोग हैं हमारी पहुँच में जिनसे हम प्रश्नों को उत्तर मांग सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का समाधान करने दूसरी बात कि हम जिस विधि से यहां पर हम लोग बात करते हैं समझाते हैं उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो सुझाव भी निसंकोच दें कि इस बात को इस तरह के बजाय इस तरह से समझें। तब जैसे विज्ञान भैरव शुरू हो जाएगा उसके बाद भी बीच में आपको लगे तो हम सब मित्र हैं जैसे आप यात्रा शुरू करेंगे उसी सा, आपके साथ ही मैं भी प्रयास करूंगा अपनी अंतर यात्रा शुरू करने की हम सब साधक हैं तो उस प्रयास में अगर कहीं किसी का भी सुझाव हो कि इस यात्रा में ये ज्यादा सहायक रहे तो निसंकोच उस सुझाव पर हम सब निष्पक्षता से चर्चा करें क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय में है परमेश्वर की दिशा तय करने में हम सबका योगदान हो सकता कि हमारी अपने जीवन की दिशा परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाए उसमें हम सबका योगदान संभव तो कोशिश हम ये करें कि चिंतन करें मनन करें ऐसा लगे कि यहाँ पर जो बात जिस विधि से समझाई जाती है या कही जाती है उसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो वो भी की जा सकती है प्रश्नोत्तर के लिए जब हम समय लें तो हम निश्चित रूप से जब अगर कागज़ पेन लेके बैठे हैं तो कोई भी प्रश्न हो तो नोट कर लें उसको तो अपन उस पर उस वक्त या आग ले अब उसको प्रश्नोत्तर का काल कब का रखना है या आप तय करिए या तो आरंभ में रख सकते हैं जब अपन नौ बजे शुरू करते हैं 10-15 मिनट उसके उसके बाद में आगे की विधि समझें ताकि पिछली बार का जो पढ़ा था उस पर जो प्रश्न हृदय में उठे घर जाने के बाद भी या उसको करने के बाद भी तो उस पर चर्चा कर सकते क्योंकि तुरंत तुरंत अंत में करेंगे तो शायद प्रश्न पूछने में भी वक्त लगता है तो इस तरह से एक गंभीरता से अध्ययन करने की गुजारिश है कि अपन विज्ञान भैरव का अध्ययन अधिक गंभीरता से करें थोड़ा सा समय बचा है अंत में तो एक छोटी सी बात बताऊं तो कि हमारे जैसे विज्ञान भैरव का जो परिचयात्मक अध्ययन है उस क्षेत्र में विज्ञान भैरव का ही परिचय है कि हमारे अध्यात्म के हिंदुस्तानी जो सनातन आध्यात्म है उसमें दो धाराएं प्रचलित हैं एक है विवेक की धारा और एक है योग की धारा विवेक की धारा में हम जो कुछ भी है संसार में धीमे धीमे उसको त्यागते चले जाते विवेक का मतलब होता है गेहूं बिन्ना कंकर कंकर अलग कर देते हैं गेहूँ गेहूं अलग कर देता है इसी का नाम विवेक है तो विवेक या डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा हम छटनी करते हैं कि क्या परमार्थिक है और क्या गैर परमार्थिक है हम उसको अलग हटाते चले जाते हैं ये गैर परमार्थिक इसको भी अलग करो इसको भी ना अलग करो इस तरीके से अंतिम आदमी अंतर्मुखी होते होते अपने केंद्र तक पहुँचता है वो अपने शरीर को भी परमार्थ से चुत कर देता अलग कर देता है कि परमार्थ से शरीर का भी कोई संबंध वो धीमे धीमे अपने शरीर के केंद्र के में चला जाता है ये है वेदांतिक मार्ग दूसरा मार्ग है योग का मार्ग योग के मार्ग में इससे ठीक उल्टा होता है ठीक उल्टा वो जितना संसार है उसको अपने केंद्र में समेटता चला जाता है। कि ये संसार से जुड़ना ही परमेश्वर से जुड़ना है इस संसार से अलग हम हो ही नहीं सकते हम इसमें त्याग कुछ ही नहीं क्योंकि सब कुछ परमेश्वर स्वरूप है इसमें त्याग क्या हो सकता इसलिए इसमें कुछ त्यागना नहीं होता वरण जुड़ना होता है समस्त सृष्टि से एक जुड़ाव पैदा महसूस करना होता है हमारे अंतरतम में एक जुड़ाव महसूस होता है कि जैसे ये हाथी मेरा ही है ऐसे ही ये मेरा घर है यही मेरा संसार है और ये मेरा ही सूरज है मेरा ही चंद्रमा सितारे है सब कुछ मेरा ही अपना क्योंकि केंद्र में है इसलिए मुझसे ही प्रतिबिंबित है सारा संसार है। मेरे ही प्रकाश से ये प्रकाशित है ये भावना योग की क्योंकि एक जुड़ाव महसूस कब होता है जैसे आप इंग्लैंड में गए और वहाँ पर आपको एक हिंदुस्तानी मिल्ट मिल जाता और बोलता अच्छा मैं भी तो महेश्वर से आया हूँ तो आपको एक अनायस एक जुड़ाव महसूस हो जाता है चाहे उसको यहाँ महेश्वर में आप कभी पहचानते भी ना हो लेकिन अगर वहाँ एक विदेश के अंदर आपके गाँव का व्यक्ति मिल जाता तो आप उससे एक अनायस जुड़ाव महसूस हो जाता है क्यों महसूस हो जाता है क्योंकि हमारी जड़ें कहीं एक ही जगह से निकली हैं आप भी महेश्वर से आयो मैं भी महेश्वर से वहाँ पर हम जात जातवात सब भूल जाते सिर्फ एक ही बात ध्यान देती है तुम महेश्वर को मैं भी महेश्वर को और दोनों वहाँ पर एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस करने लगता ये योग है इसी तरह हमें संसार में सब कुछ अलग दिखाई देता है भिन्न भिन्न किस्म के लोग अपने पर आए अच्छे बुरे घृणित और सुंदर सब तरह के लोग दिखाई देते बदसूरत भी दिखाई देते और कई तरह के असामयिक लोग असामाजिक लोग भी दिखाई देते और संसार में भिन्नता इतनी दिखाई देती है कि जिसका कोई हद नहीं है उस समस्त भिन्नता से एक ऐसा अनजाना सा जुड़ाव महसूस करता है योगी कि धीमे धीमे वो सबको अपने आंचल में समझ लेता है जैसे एक माँ दो बच्चों में कभी भिन्नता महसूस नहीं करती दोनों को अपने ही शरीर का अंग समझती चाहे वो बच्चे आपस में भिन्नता महसूस कर इसी तरह से एक योगी समस्त ब्रह्मांड को अपना ही विकास समझ के एक जुड़ाव महसूस करता है और इस जुड़ाव को महसूस करने का नाम योगी इसलिए दो मार्ग है हिन्दुस्तानी अध्यात्म के एक विवेक का मार्ग एक योग का मार्ग विवेक के मार्ग के साथ एक समस्या है कि अक्सर विवेक के मार्ग में सफलता प्राप्त करते करते हृदय में एक अनजाना सा अहंकार छाने लगता है यहां पर वो नहीं है क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है ये मोहब्बत का मार्ग है योग का मार्ग घृणा का मार्ग ही नहीं योग में घृणा के लिए कोई जगह नहीं योग में मात्र प्रेम के लिए मोहब्बत के लिए स्नेह के लिए जगह अपना तो के लिए जगह वहां पर किसी भी तरह की घृणा नहीं है न कोई विधि निषेध है क्योंकि विधि निषेध के साथ में अहंकार जुड़ा होता है जितने भी विधि निषेधात्मक क्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं अहंकार का समावेश अनजाने आ जाता है हम ना चाहें तो भी आ जाता है इसलिए बहुत विशिष्टता से सावधानी की जरूरत होती है कि जब हम अहंकार मुक्त रह सके लेकिन प्रेम में अहंकार के लिए नैसर्गिक रूप से कोई जगह नहीं है कुदरती रूप से कोई जगह नहीं है जब हम किसी बच्चे को प्रेम करते हैं तो बच्चे को नहीं कहते कि मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं इतना बड़ा हूं इतना समझदार हूं इतना करवा ला हूं कि उस बच्चे को मोहब्बत करने में वो आपकी अकल किसी काम की नहीं बच्चे को गोद में लेने के लिए कोई आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं होती सिर्फ प्रेम की परीक्षा होती इसी तरह से इस संसार को जब आप गोद में ले लेते हो इस संसार को अपना समझ लगते हो उस वक्त आपकी ज्ञान के नहीं आपकी मोहब्बत प्रेम की परीक्षा है इसलिए योग का मार्ग हमारे गुरु जी की दृष्टि में उच्चतर मार्ग है, बेहतर मार्ग है बजाय विवेक मार्ग के विवेक मार्ग में एक गुंजाइश होती है कि योगी यानी साधक पर हम उसको साधक ही बोलते हैं योगी नहीं बोलते कि साधक के हृदय में अहंकार की बीज पड़ जाती वो लोगों को घृणित समझने लगता है कभी कभी कि ये लोग नीचे स्तर के हैं ये मैं से अलग हूँ क्योंकि वो सबको क्या चला जाता है सब नहीं होते ऐसे पूर्णतः सन्यासी भी होते हैं जिनका हृदय ऐसा नहीं होता लेकिन आज के वर्तमान के युग में प्रासंगिकता विवेक मार्ग से ज्यादा योग के मार्ग की पूर्व काल में सत्युग में द्वापर में कुछ हद तक त्रिता में भी विवेक मार्ग प्रासंगिक वर्तमान के समय में विवेक मार्ग की प्रासंगिकता बहुत कम होगी आपको वास्तविक सन्यासी ढूंढना बहुत कठिन है वास्तविक त्यागी बहुत मुश्किल से मिलने बहुत मुश्किल गिनती के होंगे जो संसार में लेकिन प्रेमी आसानी से मिल भी सकते हैं और हम प्रेम आसानी से कर भी सकते हैं तो हम अगले हफ्ते से जो पढ़ने जा रहे हैं वो अंतरयात्रा शुरू करेगा हमारे हृदय में प्रेम का बीज बोएगा हम बाहर के जितने भी संसारिक अनुभव हैं उन अनुभवों को छोड़े बिगड़ उन सब में उन अनुभवों से उठने वाले आनंद के स्रोत पर जाने का प्रयास करेंगे अगर स्पर्श से दृष्टि से श्रवण से गंध से या स्वाद से कोई आनंद मिलता है उस आनंद के स्रोत को ढूंढने का भीतर प्रयास करेंगे हम क्या होता है जीवान को टच करते हैं श्रोत बाहर तो कितने दाल बने बहुत अच्छी बनी ये हमारी दृष्टि सीधी बाहर जाती और जैसे ही योगी के जीवन पर एक अच्छी सुंदर सी दाल टच करेगी जब उसको वो स्वाद बहुत अच्छा आएगा तो उसकी दृष्टि अंदर जाएगी कि आनंद कहाँ से उपजा बस यही फर्क है अंतर दृष्टि और दृष्टि में दृष्टि सदा बाहर खोजेगी संगीत कहाँ से आया ये टेप किसने बजाई ये गाना किसने गाया ये कहाँ मिलती है कौन से स्टोर पर मिलती मैं भी लेके आऊँगा ये सारी सांसारिक दृष्टि लेकिन किसी भी संगीत में आदमी डूबा हुआ होगा वो उस संगीत को अंदर ढूंढेगा संगीत सचमुच में बाहर नहीं सचमुच में वो संगीत आपके भीतर है अगर वो बाहर होता तो वो खुद ही नाचने लग जाता टेप रिकॉर्डर नाचने लग जाता संगीत बाहर नहीं संगीत हमारे भीतर के भीतर है बाहर से आने वाला जो कर्णप्रिय ध्वनि है वो आपके भीतर के संगीत को छेड़ देती है उजागर कर देती है और आपके अंदर एक नृत्य पैदा हो जाता है आपके भीतर जो नृत्य पैदा होता है वही आनंद शक्ति है परमेश्वर वही भैरव रुकता है अब हम अगर अगले बार की यात्रा से हृदय में प्रेम को लेकर आए शांत चित्तता को लेके आए और मोहब्बत को सीख लें तो हम विज्ञान भैरव को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते तो आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त कर सकते हैं और विज्ञान भैरव का परिचय अपन अगली बार शुरू कर दे के धारणाओं का अध्ययन में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि हमको उसके परिचयात्मक कुछ पारिभाषिकताएं समझना पड़ेगी विज्ञान भैरव की तो वो हम अगले हफ्ते अगले गुरुवार यानी 28 जनवरी के दिन कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों से शुरू करेंगे विज्ञान भैरव का परिचय लेंगे मैं सिर्फ आपसे यहीं की प्रार्थना कर सकता हूँ कि इसमें अपन उपस्थिति जितनी नियमित दे सकेंगे शायद हमारे लिए बहुत कारगर होगी तो आज के लिए इतना ही गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण यन, नारायण गुरु नारायण यन, नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु देव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय